संगीत सरिता। बना दबागा तेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारीका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत भूपेन जी स्वतंत्रता के पहले कुछ अपने जीवन की अनुभूतियां आपके प्रयास या माध्यम सौभाग्य बान थे हम कि गांधी जी जी हमारे सामने कभी कभी आते थे जब तब मेरे पिताजी का का नाम नाम है हजारिका, हजारिका। तो के के है, हजारीका, हजारीका। हजारीका तो आए कहते कि वो दो बच्चा हैं भूपेन और बहन के क्षिणा ये दोनों का भजन सुनना चाहते हैं। तो पहले हमें आशीर्वाद मिला था महात्मा गांधी दोनों वो क्या गाए थे वो भी एक ब्रजावली भाषा में आसाम के पुराना असमिया में थे जय ऋ घूर नंदन हे राघ रे जय रु नंदन हे भगवान खरीद लो मैं दाम कुछ नहीं चाहिए खाली दया देना थोड़ा सा मोके की ना की ना प्रभु मोके की ना प्रभू मोके की ना की न ना नाम नामधन बीन जय रु घूर नंदन ए रघव रे जय रु घूर नंदन शंकरदेव अनुभूति गांधी जी, जी के अनुभूति थे, थे। बहुत बड़ा विप्लवी कवि थे और कंपोजर थे ज्योति प्रसाद जी ने तो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक से म्यूजिक पास करके आए थे दोनों बहुत बड़ा विप्लवी थे गांधी आए थे बाद में वो लोग थोड़ा सा दूसरा रास्ते से गए थे ये दोनों हमें ऐसा इंस्पायर किया था कि तेरह साल में हमने भी लिखना शुरू किया अग्नि अग्निजुगर फिर मय नोढ़ नतुन भारत गोढ़ी नतुन भारत गोढ़ीम सर्वहर सर्वस्व पुनार सर्वहरा का सर्वस्व हम फि, फिर लो, लोटा के ले आएंगे एक नया भारत बनाएंगे जहाँ धर्म बेबाही था ना था जहाँ धर्म व्यवसायी का जगह नहीं रहेगा इत्यादि तो तेईस ते, ते, तेरह साल उम्र में वो लिखे थे एक बात है कि हमारा आसाम पूर्व प्रांत में है और वहां है चाइना इधर बर्मा है यहाँ तिब्बत है तो हम लिखे थे ट्यून भी ऐसे किए थे डर डे प्रतिध्वनि सुनो प्रतिध्वनि खुनो प्रतिध्वनि खुनु माए होनो होनो की मारे पहाड़ तीर तीर नो वाह एक यंग लड़का का एक हम जानते नहीं कहाँ से चित आशा का बाणी या निराशा का वानी आ रहा है तो प्रतिध्वनि इसलिए एक इंडियन यंग यंगस्टर का hmm. ये मन का एक इच्छा है कि एशिया में और कहाँ कहा, क्या wow. है चारों तरफ wow. आज सुनाना चाहता हूँ ये असमिया गाना का yeah. बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसलेशन किए थे हमारा okay. शिवदास बैनर्जी बेंगौल के कवि गीति कवि प्रतिध्वनि सुनी और प्रतिध्वनि सुनी बुझे ना पारि चोक मेले देखी देखते ना परि चोख बुझे भाई धरते ना पारि हजार पहाड़ हमें डिंग ना पारिशीरा तीर्थ रा बना चेना सुरटे किा चीशी सुनी प्रतिध्वनि सुनी शेष ठाकुमार बलारूप कथा शेष हल कोषक बुक भरा बथा चेना चेना सुरटी के किु तेना चीनी लेगे थका कुआ सजाए जेगे धनी तो आपने सुनाया इसमें हेल्प किए थे रविंद्रनाथ अच्छा नजरुल इस्लाम हाँ। वो लोग विश्व कवि हो गए थे जी हाँ है? क्योंकि देश को देश से प्यार है इसलिए रविंद्रनाथ विश्व कवि हो गए जी के बारे में कुछ हाँ तो हाँ और एक आ, दोस्त लिखे थे शिवदास बैनर्जी ने सबार हृदय रविंद्रनाथ तो, सबका अंतर में तो रविन्द्रनाथ है ही है लेकिन चेतना में काजी नजरुल इस्लाम है हम सुनाना चाहते हैं श्रोताओं को जीओ जो आम को हजार शूर जो जो म राजराजे पता बोलीखेर तारायजे चोली सवर हृदय रवींद्र संगीत यात्रा इस श्रृंखला में अभी आपने सुना गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है